संस्था और संघ के संदर्भ में एक प्रश्न आया है महावीर जैसी आत्माएं दूसरे किसी का अनुगमन न करके स्वयं को खोजते खोजते ही स्वयं को उपलब्ध हुईं। यह बात बिल्कुल सही मालूम पड़ती है फिर भी महावीर ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका के चतुर्विध संघ की रचना करके क्या एक संगठन की रचना नहीं की क्या यह संघ रचना सीधे रूप में अनुकरण नहीं बन गई महावीर का उनके पीछे क्या मतलब रहा होगा क्या आपके पास भी ठीक महावीर जैसे ही सन्यासी और संगठन का निर्माण नहीं हो रहा है कृपया संक्षेप में स्पष्ट करें शब्दों की अपनी यात्राएं पच्चीस साल पहले जिस शब्द का जो अर्थ था आज उस शब्द का वही अर्थ नहीं है इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती महावीर ने जिसे संघ कहा था और हम जिसे संघ कहते हैं उसमें बड़ा फर्क पड़ गया है महावीर संघ किसी संस्था को नहीं कहते थे महावीर संघ कहते थे कुछ समान चेता कुछ एक सा संगीत अनुभव करने वाले लोगों के मिलन को महावीर संघ कहते थे कुछ एक सी यात्रा पर समस्वरता को अनुभव करने वाले लोगों की मित्रता को सहपथिकों को फेलो ट्रेवलर्स को महावीर के लिए संघ का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है संघ का अर्थ संगठन नहीं क्योंकि संगठन तो सदा किसी के खिलाफ करना पड़ता है संगठन सदा ही किसी के खिलाफ होता है संगठन किसी की शत्रुता में होता है संगठन किसी से अपनी रक्षा के लिए होता है या किसी पे आक्रमण के लिए होता है अब महावीर को ना तो किसी से रक्षा करनी थी अपनी और ना किसी पर आक्रमण करना था इसलिए महावीर के लिए संघ का अर्थ वो नहीं होता जो हमारे लिए होता है हमारे लिए तो हम संघ बनाते ही तब मुसलमान कहता है संगठित हो जाओ क्योंकि इस्लाम खतरे में हिंदू कहता है संगठित हो जाओ क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में हिंदुस्तान कहता है संगठित हो जाओ क्योंकि चीन हमला कर रहा है पाकिस्तान कहता है कि संगठित हो जाओ क्योंकि हिंदुस्तान दुश्मन है पड़ोस में खड़ा है हमारे लिए संगठन का अर्थ सदा ही आक्रमण या रक्षा है महावीर के लिए किससे आक्रमण करना है किससे रक्षा करनी महावीर के लिए संघ का कुछ और ही अर्थ है संघ के महावीर के लिए अर्थ है एक कम्युनियन संघ के महावीर के लिए अर्थ है एक समान चेता समान खोजी सह पथिकों का मिलन इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन की बाहरी व्यवस्था नहीं है लेकिन चार लोग एक गांव में संगीत को प्रेम करते हैं और वो चारों लोग बैठ के रात अपनी महफिल जमा लेते हैं कोई तबला पीटता है कोई हारमोनियम बजाता है ये कोई संघ नहीं है ये सिर्फ समान चेता समान इच्छा रखने वाले लोगों का मिल जाना है एक गांव में चार आदमी ध्यान करते हैं वे चारों मिलकर कमरे में बैठ के परमात्मा के लिए अपने को समर्पित कर देते ये कोई संघ नहीं है ये किसी के खिलाफ नहीं किसी के पक्ष में नहीं ये मिलन है महावीर के लिए संघ का अर्थ है कम्युनियन। ऐसे लोगों का मिलन जो एक ही खोज पर एक ही यात्रा पर निकले हैं यह संघ उपयोगी हो सकता है संगठन के अर्थों में नहीं मिलन के अर्थों में यह उपयोगी हो सकता है बहुत उपयोगी हो सकता है क्योंकि इस जगत में हमारा सारा जीवन ही हमारे चारों तरफ जो है उससे जुड़ा है अगर आप एक गांव में अकेले हैं संगीत को प्रेम करने वाले और अगर उस गांव में दस लोग संगीत को प्रेम करने वाले कभी साथ बैठ के गीत गा लेते हैं तो वे दसों ही एनरिस्ड होके वापिस लौटते हैं वे दसों ही ज्यादा समृद्ध हो जाते हैं और मैंने तो सुना है पता नहीं कहां तक सच है लेकिन सच मालूम होता है मैंने सुना है कि अगर एक सितार को बजाया जाए एक सूने मकान में और दूसरे सितार को दूसरे कोने में बिना बजाया रख दिया जाए और सिर्फ एक सितार को बजाया जाए तो कुशल सितार वादक दूसरे सितार के तारों को भी झंझना देता है ये बजेगा एक लेकिन इसकी स्वर ध्वनियां उस दूसरे सोए हुए सितार के तारों को भी छेड़ देती है और वो भी झंझना उठता है अगर दस ध्यान करने वाले इकट्ठे बैठ के ध्यान करते हैं तो अगर उनमें से एक भी बहुत गहराई में जा सकता है तो उससे उठे हुए वाइब्रेशन से उठी हुई तरंगें दूसरों के सोए हुए ध्यान के सितारों को भी झंझना देती हैं। इसलिए सामूहिक ध्यान का अपना उपयोग है सामूहिक साधना का अपना उपयोग है सामूहिक प्रार्थना का अपना उपयोग है और हम जो बहुत कमजोर लोग हैं उनके लिए समूह अर्थपूर्ण बन जाता है बहुत अर्थपूर्ण बन जाता है महावीर ने जिन संघों की बात की है वे संघ समान खोज करने वाले लोगों के मिलन उस मिलन स्थल उस में किसी के प्रति पक्ष या विपक्ष में कोई आयोजन नहीं है उस मिलन में प्रेम के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है और मैं मानता हूं कि ऐसे प्रेम करने वाले लोग जरूर ही इकट्ठे होते रहने चाहिए ऐसे प्रेम करने वाले लोग बुरी बातों के लिए तो इकट्ठे हो रहे हैं चोर तो इकट्ठे हो जाते साधुओं का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है धूर्त तो इकट्ठे हो जाते साधुओं का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल मालूम होता है लेकिन धूर्तों का संघ किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ होता है साधुओं का संघ किसी के पक्ष और किसी के खिलाफ नहीं होता सिर्फ मिलन के आनंद के लिए होता है और दुनिया में अगर इकट्ठे होते रहे तो धूर्तों के पास अगर ज्यादा शक्ति इकट्ठी हो जाती हो तो आश्चर्य नहीं। साधुओं के भी कहीं इकट्ठे होने के उपाय होने चाहिए इस गांव में बुरे लोग इकट्ठे होकर सब तरह के बुरे संवेदन पैदा करते रहे बुरे लोग इकट्ठे होकर हाटलों में क्लबों में सब तरफ इस गांव की तरंगों को दूषित और अंधकारपूर्ण करते रहे और अच्छे लोगों के लिए मिलने की कोई जगह ना हो जहां से वे भी सत्व के जहां से वे भी सत्य के जहां से वे भी प्रेम के संवेदन इस गांव में पैदा कर सकें तो इस दुनिया का बहुत अहित होता है मंदिर मस्जिद चर्च कभी ऐसे ही मिलने वाले लोगों के मिलन स्थल थे अब नहीं अब नहीं कभी ऐसे ही मिलने वाले लोगों के मिलन स्थल थे जिसमें गांव की शुद्ध तरंगे भी पैदा होती थी और जहां से परमात्मा की यात्रा पर भी पुकार आती थी आज भी बजाते रहते हैं मंदिर के घंटे हम लेकिन किसी को वे सुनाई नहीं पड़ते कभी वे पुकार थी परमात्मा की कभी वे स्मरण के स्रोत थे कभी वे खबरें थी कि उठो कोई और भी है खोज उसकी भी याद थी उनसे आती थी अब भी मजद से अजान दी जाती है लेकिन लोगों की सिर्फ सुबह की नींद खराब होती है और कुछ भी नहीं होता देने वाले को भी सिर्फ काम है प्रोफेशनल कि वो भी सुबह अजान दे देता है वो भी सोचता है कि आज सुबह बड़े जल्दी हो गई मालूम होती आज सब बेमानी हो गया है महावीर ने जो मिलन की कामना की थी वो अर्थपूर्ण है वो संघ नहीं है आज की भाषा में असाधु की भाषा में संघ कुछ और अर्थ रखता है साधु की भाषा में कुछ और अर्थ रखता है इतना ख्याल में आ जाए तो कठिनाई नहीं रह जाएगी लेकिन जितनी भी श्रेष्ठ चीजें हैं महावीर जैसे व्यक्ति खड़े करते हैं उन श्रेष्ठ चीजों को लेकिन बचा नहीं पाते बचा नहीं पाते दुर्भाग्य चेष्टा बहुत करते हैं कि बच जाए चीजें अपने शुद्धतम रूप में लेकिन नहीं बच पाती उसका कारण है महावीर अस्सी साल जिंदा रहते हैं विदा हो जाते हैं जो दे जाते हैं वो हमारे हाथ में पड़ता है जो महावीर नहीं है जिनको उस चेतना की स्थिति से कोई भी संबंध नहीं है फिर हम जो करेंगे वो करेंगे मैंने सुना है कि मोजिस के पास मूसा के पास एक बांसुरी थी और उस बांसुरी को कभी कभी पहाड़ पर बैठ वो बजाता था राह चलते गड़िए ठहर जाते थे भेड़ें रुक जाती थी जंगल के हरण इकट्ठे हो जाते थे पक्षी मौन हो जाते थे पक्षी उसे घेर लेते थे फिर मोजेज मर गया तो जिन गणनियों ने उस दिव्य बांसुरी के स्वर सुने थे उन्होंने उस बांसुरी को एक वृक्ष के नीचे रख के पूजा करनी शुरू कर दी लेकिन वो बांस की पोंगरी थी एक दो पीढ़ी भी नहीं बीत पाई कि लोगों ने कहा कि इस बांस की पोंगरी में रखा क्या है इसमें कुछ पूजा योग्य भी तो होना चाहिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा यह बात ठीक तो उन्होंने उस बांसुरी के ऊपर सोने का पलस्तर चढ़ा दिया ताकि पूजा योग्य हो जाए फिर जब वो सोने की हो गई तो लोगों को लगी कि हाँ अब कोई बांसुरी की पोंगरी नहीं सोने की पूज बा... सोने की बांसुरी है वो उसकी पूजा करते रहे एक दो पीढ़ी बाद लोगों ने कहा कि क्या सोना भर लगा रखा है कुछ लोग हीरे जबहरात खरीद लाए, उन्होंने हीरे जबहरात लगा दिए उस पर लेकिन अब उसको कहीं से भी फूको उसमें से कोई स्वर न उठते थे और जब कोई संगीत वहां से गुजरा तो उसने पूछा कि मैंने सुना है यहां मूसा की बांसुरी की पूजा होती है मैं उस बांसुरी के दर्शन करना चाहता हूं जब वो गया देखने तो वहां तो बांसुरी थी नहीं उस पे सोने का पलस्तर चढ़ गया था पलस्तर के ऊपर ही जबरत लग गए थे उसने दोनों तरफ से फूंका उसमें कोई छेदी न थे जहां से फूकी जा सके महावीर की बांसुरी भी ऐसी ही हो जाती बुद्ध की बांसुरी भी ऐसी ही हो जाती जीसस की बांसुरी के साथ भी हम यही करते जिनके हाथ में पड़ती है बात वे सब कुछ विकृत कर लेते हैं ये विकृति का जुम्मा महावीर या बुद्ध के ऊपर या कृष्ण के ऊपर नहीं है इस विकृति का जुम्मा हमारे ऊपर और इसलिए अगर महावीर जैसा व्यक्ति आज फिर लौट आए तो उसे महावीर के ही खिलाफ बोलना पड़ता है बोलना पड़ता है इसलिए कि आपने महावीर की जो शक्ल बना दी अब उस शकल को गिराना जरूरी हो जाता है अगर कोई संगीतक लौट आए तो उसे उसी बांसुरी के खिलाफ बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा यह बांसुरी नहीं है अगर जीसस वापस लौट आए तो उन्हें जीसस के ही खिलाफ बोलना पड़ेगा क्योंकि 2000 साल में हमने जो शकल कर दी वो जीसस भी ना पहचान पाएंगे कि कभी मैं आया था यह मेरी शकल थी आदमी के हाथ में सब पढ़ के बिगड़ जाता है लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि काश मूसा के आसपास प्रेम करने वाले लोगों को हम कहें कि तुम कृपा कर बांसुरी की पूजा मत करो बांसुरी बजाना सीखो अगर मूसा के आसपास के लोग बांसुरी बजाना सीखें हो सकता है मूसा जैसी ना बजा पाएं लेकिन बांसुरी बजाना भी सीखना तो एक बात तो कम से कम पक्की है कि बांसुरी पर सोना नहीं चढ़ेगा हीरे जवाहरत नहीं चढ़े जाएंगे क्योंकि तब वो इतना कह सकेंगे कि बांसुरी की पूजा बांसुरी की नहीं है उससे पैदा होने वाले संगीत की पूजा है और वो संगीत तभी पैदा होता है जब बांसुरी पोली हो उसने सोना भर दिया तो फिर संगीत पैदा नहीं होता है महावीर बुद्ध की पूजा ना की जाए महावीर बुद्ध के जीवन में जो घटित हुआ है महावीर और बुद्ध के जीवन की जो ऊंचाइया प्रकट हुई है जिन शिखरों को जिन गौरी शंकरों को उन्होंने छुआ है अगर हम भी छोटे मोटे टीलों की भी खोज में निकल जाए तो शायद विकृति न हो लेकिन हम पूजा में लग जाते पूजा विकृति बन जाती है जिसको हम पूछते हैं उसे हम बिगाड़ते हैं, जिसे हम पूछते हैं उसे हम नष्ट करते हैं, क्योंकि हम ही पूछते हैं तो धीरे धीरे हम जिसको पूजते हैं उसे अपनी शक्ल में गढ़ लेते हैं क्योंकि तभी हम पूछ पाएंगे नहीं तो पूज नहीं पाएंगे हम कहानियां गढ़ते हैं उसके आसपास जो हमारी होती हम उसे पूजा योग बनाते चले जाते हैं उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे सिर्फ मुर्दा राख रह जाता है मूसा की बांसुरी करीब करीब सारी दुनिया में सब लोगों के पास लेकिन उसमें से कोई स्वर नहीं निकलते लेकिन क्या किया जा सकता है आज तक ऐसा हुआ है शायद आगे भी ऐसा ही होगा दुर्भाग्यपूर्ण है होना नहीं चाहिए लेकिन हमारी आते हैं हमारी मजबूरियां हैं हम वही करते हैं लेकिन फिर भी सचेत करने की कोशिश निरंतर की जाती रही है बुद्ध लोगों से कहते हैं कि मेरी पूजा मत करना महावीर कहते हैं कि तुम स्वयं भगवान हो जो आदमी दूसरों से कह रहा है तुम स्वयं भगवान हो वो आदमी कह रहा है कि मेरी पूजा मत करो वो आदमी यह कह रहा है कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो तुम स्वयं हो अब तुम्हें किसी और की पूजा की कोई भी जरूरत नहीं है महावीर कहते हैं असरण हो जाओ सब शरण छोड़ दो क्योंकि तुम किसकी शरण जा रहे हो तुम खुद वही हो जिसकी खोज चल रही है लेकिन हम महावीर के शरण चले जाते हैं। हम कहते हैं आपने असरण का मार्ग बताया बड़ी कृपा की कम से कम आपके चरण में तो हमें आ जाने दो तो। बुद्ध कहते हैं पूजा मत करना तो हम कहते हैं किसी की पूजा ना करेंगे लेकिन तुमने तो इतनी ऊंची बात कही तुम्हारी तो कम से कम करने तो हम बुद्ध की पूजा जारी कर देते आदमी की बुनियादी भूलें कारण है अभी तक आदमी जितना महावीर बुद्ध हारते रहे पता नहीं आगे इस कहानी में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कोशिश जारी रहनी चाहिए कोशिश जारी रहनी चाहिए कि अब आगे बुद्ध और महावीर ना हार पाए अब आगे जो व्यक्ति भी परमात्मा का संदेश लाए वो लड़ता ही रहे और जो भूलें पीछे हो गई हैं आदमी से उनके खिलाफ चलता ही रहे पक्का नहीं कहा जा सकता कि आदमी मानेगा क्योंकि कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता लेकिन कोशिश जारी रहनी चाहिए एक बात अंत में इस प्रश्न के संबंध में वो ये कि कितनी भूल चूक आदमी ने की हो और लोगों ने मूसा की बांसुरी पर कितना ही सोना चढ़ा दिया हो अगर हम आज भी सोने को उखाड़े तो मूसा की बांसुरी भीतर छिपी मिल सकती अनुयायियों ने महावीर पर जो जो थोपा है उसे अगर हम उतार दें उनके सब आलेपन बुद्ध पर बुद्ध के मानने वालों ने जो जो पहनाया है वो सारे वस्त्र अलग कर दें तो भीतर वो सत्य आज भी वैसा ही मौजूद है लेकिन बुद्ध के आरोपण अलग करने जाइए 2500 साल पहले बुद्ध हुए जरूरत क्या है महावीर के आरोपण अलग करने जाइए जरूरत क्या है उतनी मेहनत से तो आप अपने भीतर के बुद्ध अपने भीतर के महावीर के आरोपण अलग कर ले सकते हैं और ध्यान रहे जब तक मैं अपने भीतर महावीर को ना पालू तब तक मैं बाहर किसी महावीर को पहचान नहीं सकता हूं जब तक मैं अपने भीतर कृष्ण को ना पालू तब तक कोई कृष्ण मेरे लिए सार्थक नहीं हो सकते जब तक मेरे भीतर बुद्ध प्रकट न हो जाए तब तक बुद्ध का एक भी शब्द मेरे लिए मेरी भाषा का शब्द नहीं अपने को ही हम खोज ले तो हम सबको खोज लेते हैं आपने कहा है कि चेहरे चुराना दूसरे जैसा बनने का प्रयास करना शिष्य व अनुयायी बनना सूक्ष्म चोरी है तब दूसरे व्यक्तियों से प्रेरणा पाना साधना सीखना अनुभवी जागृति लोगों के पास जाना ये सब भी क्या चोरियां हैं यदि ये सब चोरियां हैं तो सम्यक शिक्षा का क्या रूप होगा कृपया इसे समझाइए जो जानते हैं उनके पास जाएं, लेकिन जो वे जानते हैं उसे मान मत ले उसे खोजें जो वे जानते हैं उसे विश्वास ना बना ले उसे भी जिज्ञासा बनाए जो वे जानते हैं उसके प्रति अंधे होकर मुठियां ना बांध ले उसके प्रति आंख खो टोल प्रेरणा का अर्थ दूसरे को स्वीकार कर लेना नहीं है प्रेरणा का अर्थ दूसरे की चुनौती स्वीकार करना है चैलेंज महावीर के पास जाएं तो प्रेरणा का अर्थ यह नहीं कि महावीर जैसे होने में लग जाएं महावीर के पास जाके प्रेरणा का अर्थ यह है कि अगर इस महावीर के भीतर यह प्रकाश पैदा हो सका तो मेरे भीतर क्यों पैदा नहीं हो सकता है यह चुनौती है अंग्रेजी में शब्द है इंस्पिरेशन वो शब्द बहुत कीमती है उसमें इन शब्द पर ध्यान देना जरूरी है इंस्पिरेशन लेकिन इंस्पिरेशन लेते हम सदा दूसरे से तब तो शब्द बड़ा गलत है इंस्पिरेशन का मतलब यह अंतः प्रेरणा दूसरा निमित्त बन सकता है दूसरा आधार नहीं बन सकता दूसरा चुनौती बन सकता है नियम नहीं बन सकता एक जला हुआ दिया एक बुझे हुए दिए के लिए खबर बन सकता है कि मैं भी जल सकता हूं क्योंकि बाती भी मेरे पास तेल भी मेरे पास दिया भी मेरे पास लेकिन जला हुआ दिया अगर बुझे हुए दिए के लिए इस तरह की प्रेरणा ना बन के सिर्फ पूजा की प्रेरणा और अनुकरण बन जाए तो बुझा हुआ दिया जले हुए दिए के चरणों में सिर रख के बैठ जाए तो बैठा रहे अनंत काल तक उससे कुछ होने वाला नहीं है प्रेरणा का अर्थ चुनौती जहां भी कुछ दिखाई पड़ता हो वहां से ये चुनौती मिलनी ही चाहिए कि मेरे भीतर क्यों नहीं हो सकता है इस जगत में जो एक व्यक्ति के भीतर भी हुआ है वो मेरे भीतर क्यों नहीं हो सकता है सब उपकरण मौजूद है वो हृदय मौजूद है जो मीरा का गीत बन जाए वो बुद्धि मौजूद है जो बुद्ध की पर्याप्त प्रज्ञा बन जाए वो शरीर मौजूद है जिस शरीर के भीतर लोगों ने परमात्मा को पा लिया है वो आंख मौजूद है जिससे दृश्य ही नहीं अदृश्य भी दिखाई पड़े वो कान मौजूद हैं जिनसे बाहर के संगीत ही नहीं भीतर के नाद भी कबीर ने सुन लिए लेकिन अगर कबीर भीतर के नाच सुन सकता है तो मैं भीतर के नाद क्यों नहीं सुन सकता हूं प्रेरणा का अर्थ चुनौती प्रेरणा का अर्थ जाए सब तरफ खोजें सब तरफ जिन्होंने भी ऊंचाइयां छू हो उनको देखें जिन्होंने गहराइयां पाई हो उनको देखे और अपने पैरों के नीचे देखे कि आप कहा खड़े इन ऊंचाइयों इन गहराइयों में आपका जाना भी हो सकता है बस इससे ज्यादा प्रेरणा का और कोई अर्थ नहीं है अगर इससे ज्यादा आप अर्थ लेते हैं तो वो प्रेरणा नहीं रह जाती फिर वो अनुगमन बन जाती फिर वो अनुसरण हो जाती फिर वो फॉलोइंग हो जाती और फिर अंधे ही बनते हैं आप आंख वाले नहीं बन पाते अंधे बनने से बचने की जरूरत है। अंधा आदमी परमात्मा को नहीं खोज पाएगा अंधा आदमी टटोलता ही रहेगा किसी के पीछे और भटकता रहेगा और किसी के पीछे भटककर सत्य कैसे मिल सकता है सत्य भीतर है चोट पढ़ने दे महावीर की बुद्ध की कृष्ण की क्राइस्ट की जिसकी भी चोट पड़ती हो पढ़ने दे जिससे चुनौती मिलती हो ले ले और चुनौती के लिए धन्यवाद भी दे दे लेकिन सीखें वो नहीं जो देखा है सीखें वो जो मेरे भीतर हो सकता है इस सब में फर्क को समझ लें सीखे मत दूसरे से जो उसके भीतर हो गया है सीखे केवल इतना ही कि उसके भीतर जो हो सका वो मेरी भी पोटेंशियलिटी वो मेरा भी बीज भी वो मेरे भीतर भी हो सकता है एक बीज को रखें एक वृक्ष के पास बीज को पता भी तो नहीं चल सकता कि इतना बड़ा वृक्ष मेरे भीतर छिपा हो सकता है लेकिन बीज अगर एक वृक्ष को देख ले और उस वृक्ष से पूछ ले कि तुम इतने बड़े वृक्ष हो गए क्या तुम इतने ही बड़े थे सदा तो वृक्ष कहेगा बीज था तेरे ही जैसा कभी और ऐसा ही मैंने भी वृक्षों से पूछा था कि इतने बड़े कैसे हो गए हो तेरे जितना ही बीज था तेरे जैसा छोटा ही बीज था लेकिन ये सब भीतर छिपा था प्रकट हो गया ये मैनिफेस्ट हो गया है असल में तब बीज के लिए चुनौती मिल गई अब ये बीज भी टूटे लेकिन ये बीज यही वृक्ष नहीं बन सकता है ये बीज जो बन सकता है वही बनेगा इस बीज के भीतर हो सकता है दूसरा वृक्ष छिपा हो वो दूसरा वृक्ष ही ये बनेगा इतना स्मरण रहे तो प्रेरणा घातक नहीं होती साधक हो जाती है तो प्रेरणा शत्रु नहीं बनती मित्र बन जाती है तो प्रेरणा बाहर से आती हुई सिर्फ दिखाई पड़ती है आती भीतर से ही है वो इंस्पिरेशन ही होता है वो अंतर चोट होती है। वो बाहर से किसी चीज की चोट में भीतर कोई सोया हुआ फन उठा के जग जाता है और हमें पहली बार पता चलता है हम ये भी हो सकते हैं इस स्मरण का नाम प्रेरणा है और इस अर्थ में सीखना ही पड़ेगा इस अर्थ में सीखते ही रहना है लेकिन सीखना और मानना बड़ी अलग चीजें हैं मानता वही है जो सीखना नहीं चाहता है जो सीखना चाहता है वो तो मानेगा नहीं वो तो खोजेगा खोजेगा तब तक नहीं मानेगा जब तक पा नहीं लेगा और अगर किसी बात की खोज पर भी निकलेगा तो उसकी खोज मानने की खोज नहीं जानने की खोज होगी सीखने का अर्थ सीखने का अर्थ श्रद्धा नहीं है सीखने का अर्थ विश्वास नहीं है सीखने का अर्थ खोज सीखने का अर्थ जिज्ञासा है सीखना एक यात्रा है सीखना प्रारंभ है अंत नहीं है लेकिन हम सब लोग सीख के बैठ जाते हैं हम कहते हैं हम तो गीता से सीख लिए गीता से सीखने से क्या हो सकता है गीता सीख सकते हैं आप लेकिन गीता सीखने से कृष्ण नहीं हो सकते गीता पूरी की पूरी कंठस्थ करने से भी कुछ नहीं होगा एक बात पक्की है कि कृष्ण को गीता कंठस्थ नहीं थी और अगर दोबारा बुलवाई होती तो बड़ी भूल चूक हो गई होती गीता निकली है वह याददाश्त नहीं है उस सहज स्रोत है जो कृष्ण के बाहर फूटा है और आप आप उसको बाहर से भीतर डाल रहे नहीं कृष्ण की गीता को पढ़कर इस आकांक्षा से भरे कि कब वो दिन आएगा जब मेरे प्राणों से भी गीता फूटकर निकलने लगेगी जिस दिन मेरे प्राण भी भगवत गीता बन जाएंगे भगवान का गीत बन जाएंगे वो कब होगा दिन उसकी याद से भरे छोड़े कृष्ण को छोड़े उनकी गीता को अपनी गीता की खोज में लगे एक बात पक्की हो गई कि कृष्ण से फूट सकती है तो मुझसे क्यों नहीं फूट सकती परमात्मा पक्षपाती नहीं है अगर कृष्ण को मिल सकी है भगवत गीता तो मुझे भी मिल सकती है अगर उनके प्राणों के वाद्य पर यह गीत उठ सका ये सिलेश पैदा हो सका तो मेरे प्राणों के वाद्य पर भी पैदा हो सकता है लेकिन हम हम कुछ और कर रहे हैं हम सीखने का मतलब गीता कंठस्थ कर रहे हैं गीता से सीखने का मतलब इतना ही है कि मिल गई चुनौती अब अब तब तक चैन नहीं जब तक कि भगवत गीता भीतर से पैदा न होने लगे जब तक कि वाणी का स्वर स्वर परमात्मा का स्वर न हो जाए अब तब तक चैन नहीं ये सीखे लेकिन ये कौन सीखता है गीता सीख लेते हैं वो आसान है गीता को कंठस्थ कर लेना बच्चों का काम है और जितनी कम बुद्धि का आदमी हो उतनी जल्दी कंठस्थ हो जाती है सीखे क्या सम्यक सीखना राइट लर्निंग क्या है कुछ और सीखना है वो जो हैपनिंग है वो जो घटना घटी है वो सीखना है ये जो कृष्ण नाम की घटना घट गई ये ये सीखनी है। ये जो कृष्ण के मुंह से निकला ये नहीं सीखना है ये जो कृष्ण पहने हुए हैं ये नहीं सीखना है नहीं कृष्ण के भीतर जो बीज टूटा और अंकुरित होकर वृक्ष बन गया है मेरा बीज भी टूट सकता है यह सीखना है इस बीज को तोड़ने की आकांक्षा सीखनी है अभी सीखनी है। इस बीज को तोड़ने का पागलपन सीखना है इस बीज को तोड़ने की जिद सीखनी इस बीज को तोड़ने का संकल्प सीखना है वो कृष्ण से सीख ले वो कृष्ण से भी सीखा जा सकता है वह बुद्ध से भी सीखा जा सकता वो अपने चारों तरफ हजार हजार मार्गों से सीखा जा सकता है और जो सीखने को उस सुख है उसे तो वृक्ष पे खिलते हुए फूल से भी याद आती है उसी की आकाश में चमके हुए तारे से भी ख्याल आता है उसी का जमीन से फूटे हुए झरने में भी स्मृति आती है उसी की सबसे उसी की सुना है मैंने एक सूफी फकीर एक गाँव से गुजर रहा है सांझ और एक बच्चा मंदिर में दिया चढ़ाने जा रहा है तो उसने रोका है और पूछा है इस दिए में ज्योति कहा से आई तूने ही जलाया है दिया उस बच्चे ने का जलाया तो मैंने लेकिन ज्योति कहा से आई और बच्चे ने दिया फूंक कर बुझा दिया और कहा आपके सामने ज्योति चली गई कहां चली गई आप मुझे बता दें चली गई है ज्योति आपके सामने ही गई है ना तो फिर मैं भी बता सकू कि कहां से आई थी मेरे ही सामने आई थी वो फकीर उस बच्चे के पैरों पर गिर पड़ा है और उसने कहा कि आज से गलत सवाल न पूछूंगा क्योंकि जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता है, उसका सवाल पूछना तू मुझे माफ कर दे तू मुझे क्षमा कर दे और मुझे भी तो पता नहीं है कि ज्योति कहां चली जाती है और छोड़े दिए को उस फकीर ने कहा, तूने अच्छी याद दिला दी मुझे यह भी तो पता नहीं कि मेरे दिए में जो जो जल रही है वो कहां से आती है और मेरे दिए में जो बुझ जाएगी वो कहां चली जाती पहले अपने दिए का पता लगा लूं फिर इस मिट्टी के दिए की खोज करूंगा अब ये जो आदमी है इसने सीखा कुछ ही उसने कुछ सीखा उसने इस घटना से कुछ सीखा एक जैन फकीर के आश्रम में एक बूढ़ी औरत बहुत दिन से रुकी और वो कहती है कि नहीं घटना नहीं घट रही कुछ और सिखाओ कुछ और सिखाओ वो बड़े सिद्धांत सीख गई शास्त्र सीख गई लेकिन घटना नहीं घट रही है वो कहती और सिखाओ अब वो फकीर कहता है कि तू सीखती ही नहीं सब तरफ वही सिखाया जा रहा है फिर एक दिन वो वृक्ष के नीचे बैठी और एक सूखा पत्ता वृक्ष से नीचे गिर गया है और वो नाचती हुई आश्रम में चिल्लाने लगी है कि मैं सीख गई तो लोगों ने कहा किस शास्त्र से सीखी हमको भी बता दो और भी सीखने वाले लोग मौजूद थे उसने कहा साक्ष से नहीं सीखी। एक सूखे पत्ते को से गिरते देखकर बस सब हो गया देख कर पागल वृक्षों से सूखे पत्ते तो हमने भी बहुत गिरते देखे तुझे क्या हो गया उसने कहा जैसे ही वृक्ष से सूखा पत्ता गिरा मेरे भीतर भी कुछ गिर गया और मुझे लगा आज नहीं कल सूखे पत्ते की तरह गिर जाऊंगी तो जब सूखे पत्ते की तरह गिरी जाना है तो इतनी अकड़ क्या इतना अहंकार क्या अब सूखा पत्ता हवा में यहां वहां डोलने लगा पूरा पश्चिम होने लगा हवा उसे टक्कर देने लगी वो सड़कों पर भटकने लगा आज नहीं कल जिसे मैं, मैं कहती हूं वो भी कल राख हो जाएगा और सड़कों पर हवाएं उसे धक्के देंगी और सूखे पत्ते की तरह भटकेगा आज से अब मैं नहीं हूं मैंने सूखे पत्ते से सीख लिया है सीखने का मतलब सीखने का मतलब खुली आंख रखे और चुनौतियां ले आने दें चुनौतियां सब तरफ से आती है बाप को बेटे से आ सकती है बेटे को बाप से आ सकती है राह चलते अजनबी से मिल सकती है पड़ोसी से मिल सकती है कहीं से भी मिल सकती है सीखने वाला चित्र चाहिए लेकिन हम इस सीखने के अर्थ को नहीं समझे हम समझ रहे हैं कि बस कंठस्थ कर लो हमारा सीखना बौद्धिक इंटेलेक्चुअल शब्द सीख लो सिद्धांत सीख लो कंठस्थ कर लो सीखना होता है टोटल रोए रोए से श्वास से प्राण के कण कण से हृदय की धड़कन धड़कन से पूरा व्यक्तित्व तो जब सीखने को तैयार होता है तो जरा सी चुनौती झंकार बन जाती है और प्राण सोए हुए जाग जाते लेकिन उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती और जो लोग इस तरह के व्यर्थ के सीखने में लगे रहते उनके पास तो समय भी नहीं बचता सुविधा भी नहीं बचती मन में जगह भी नहीं बचती सब भर जाता है सीखने को जगह नहीं बचती अगर किसी दिन परमात्मा के सामने खड़े होंगे और उससे कहेंगे कि मैं आपको क्यों न सीख पाया तो वो ये नहीं कहेगा कि आपने कुछ कम सीखा इसलिए नहीं सीख पाए वो कहेगा तुमने इतना सीखा कि मुझे सीखने के लिए जगह कहां बची सीखा बहुत सीखते हम सब बहुत है लेकिन सीखने योग्य छूट जाता है चुनौती नहीं सीख पाते धर्म एक चुनौती है और चुनौती सीख जाएं, तो कहीं से भी वो चुनौती मिल सकती है उसके कोई बंधे बंधाए रास्ते नहीं है उसके कोई बंधे बंधाए सूत्र नहीं है जीवन कहीं से भी टूट पा सकता है जीवन कहीं से भी आपको पकड़ ले सकता है खुले रखें द्वार मन के राह चलते सोते उठते बैठते सीखते रहें, लेते रहे चुनौती किसी दिन चोट गहरी पड़ जाएगी और वीणा जंग्रत हो जाती एक आखिरी सवाल और आपने कहा है कि असभ्य आदमी चेहरे प्रयत्न पूर्वक बदल पाता है लेकिन सभ्य शिक्षित आदमी सहजता से चेहरे बदल पाता है अर्थात चेहरे बदलने की सहजता सभ्यता का वरदान है इस चेहरे की बदलावट के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि रिएक्शंस और रिस्पांस में आप क्या सूक्ष्म भेद करते हैं रिएक्शंस से मुक्ति और रिस्पॉन्सेस की उपलब्धि के क्या सूत्र होंगे इसे संक्षेप में समझें। साधारणतः हम रिएक्शंस ही करते प्रतिक्रियाएं ही करते प्रतिकर्म ही करते कोई गाली देता है तो हमारे भीतर गाली पैदा हो जाती है ये गाली हम नहीं देते कोई हमसे दिला लेता है ऐसे हम गुलाम हो जाते हैं अगर आपसे मुझे गाली दिलानी है तो मैं दिला लूंगा एक गाली भर देने की जरूरत है आपको गाली देनी पड़ेगी अगर आप में मुझे क्रोध पैदा करना है एक जरा से धक्के की जरूरत है आप क्रोधी हो जाएंगे तो मैं आप में क्रोध पैदा करा लूंगा तो आप गुलाम हो गए जो चीज हमें दूसरे पैदा करवा लेते हैं वही हमारी गुलामियां रिएक्शन हमारी गुलामी और हम में सब तरह के रिएक्शन पैदा करवा लिए है जाते हैं कोई आदमी आता है प्रशंसा करता है और हमारे प्राण पुलकित हो जाते कोई आदमी आता है निंदा करता है और हम एकदम उदास गहन अंधेरी रात में खो जाते कोई आदमी कहता है आप बहुत सुंदर और हम एकदम सुंदर हो उठते और कोई कह देता सुंदर जरा भी नहीं तो हम एकदम क्रूप हो जाते हम कुछ भी नहीं है पब्लिक ओपिनियन है लोग क्या कहते हैं वही हम है। इसलिए हम सब अखबार की कटिंग काट काट के अपने पास रखते कि कौन हमारे बाबत क्या कह रहा है उन सबको हम अपने कपड़ों पर नहीं लगाते यही बड़ी कृपा है पूरे समय हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं कौन क्या कहता है कौन क्या करवाता है हम वही कर लेते हम व्यक्ति नहीं है व्यक्ति तो हम उसी दिन शुरू होते हैं जिस दिन रिस्पॉन्स शुरू होता है रिस्पॉन्स प्रति प्रति संवेदन और प्रतिक्रिया में बड़ा फर्क है समझें कि एक आदमी ने गाली दी आपको तो प्रतिक्रिया में तो हमेशा गाली ही पैदा होगी आपसे लेकिन प्रति संवेदन में दया भी आ सकती एक आदमी ने गाली दी आपको यह भी दिखाई पड़ सकता है बेचारा पता नहीं किस मुसीबत में गाली दे रहा है तब प्रति संवेदन है तब रिस्पॉन्स है तब आपने उसकी गाली के द्वारा नहीं व्यवहार किया आप अपना व्यवहार जारी रख रहे आपके भीतर जो व्यवहार पैदा हो रहा है वो उसकी गाली का यांत्रिक परिणाम नहीं है चेतनगत प्रतिउत्तर है इन दोनों में बड़ा फर्क एक बिजली का बटन हम दबाते हैं पंखा चल पड़ता है पंखा सोचता नहीं चलूं ना चलूं बटन दबाई चलता है बटन दबाई बंद हो जाता है आपको गाली दी बटन दबाई आप क्रोधित हो गए आपकी प्रशंसा की बटन दबाई क्रोध चला गया तो आप व्यक्ति हैं या यंत्र है? आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो यंत्र का है रिएक्शन यांत्रिकता है प्रतिक्रिया यांत्रिकता है प्रतिसंवेदन संवेदन चैतन्य का प्रतीक है प्रति बड़ी और बात जीसस को लोगों ने सूली दी और जब अंतिम क्षण में जिससे कहा गया कि प्रार्थना करो परमात्मा से तो उन्होंने प्रार्थना की कि इन सब लोगों को माफ कर देना क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं ये प्रतिसंवेदन है, ये रिस्पांस प्रति संवेदन चेतनगत उत्तर है, किसी को सूली दी जा रही हो उससे प्रतिक्रिया ये नहीं हो सकती उससे प्रतिक्रिया तो यह होती कि वो गाली देता कर्स करता अभिशाप देता कि मिठा डालना सबको है परमात्मा तेरे प्यारे बेटे को यह सब सूली पलटका रहे आग लगा देना नरक में जला डालना ये प्रतिक्रिया होती ये यांत्रिक होती। जीसस ने जी माफ कर देना इन सब को, इनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे है। ये प्रतिसंवेदन है, ये चेतनगत उत्तर है इसलिए जिस व्यक्ति को साधना की दुनिया में प्रवेश करना है जिसे संन्यास की यात्रा करनी है उसे प्रतिपल ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो प्रतिक्रिया है या प्रति है वो रिएक्शन है या रिस्पॉन्स रास्ते पर एक आदमी का धक्का लग गया है तब एक क्षण रुक जाइए जल्दी भी क्या है उत्तर देने की एक क्षण रुक जाइए देख लीजिए कि जो आप उत्तर दे रहे हैं वो यांत्रिक है या सचेतन है और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे आप यांत्रिक उत्तर फिर ना दे पाएंगे हो सकता है हंस के अपने रास्ते पर चले जाएं उत्तर दे ही ना ये भी उत्तर होगा लेकिन हम इतना भी मौका नहीं देते इधर बटन दबी इधर काम हुआ इधर धक्का लगा इधर क्रोध निकला उधर किसी ने प्रशंसा की इधर हम गुब्बारे की तरह फूले बटन रसल के संबंध में एक मजाक चल गया है मजाक कहना चाहिए क्योंकि पता नहीं उसने ऐसा किया कि नहीं किया सुना है मैंने कि मरते वक्त उसके मुंह से निकला है परमात्मा पास में एक पादरी खड़ा हुआ था वो तो बहुत चकित हुआ वो बड़ा डरता डरता आया था डरता डरता आया था क्योंकि वो बटन रसल तो मानता नहीं परमात्मा को तो उससे के लिए आखिरी प्राश्चित के लिए कैसे कहे वो डरा हुआ खड़ा है पर जब आखिरी क्षण में रसल के मुंह से निकला हे परमात्मा तो उसकी हिम्मत बढ़ी उसने कहा कि क्या तुम परमात्मा को मानते हो तो बटन रसल ने कहा आंख खोली कहा तुम कौन हो तो कहा कि मैं एक पादरी हूं डरा हुआ खड़ा मैं आया था कि प्राश्चित करवा दूं, लेकिन सोचा कि तुम तो मानते नहीं अच्छा है तुम मानते हो तो प्राश्चित कर लो तो रसल ने कहा घर आए मेहमान को वापस लौटाना ठीक नहीं इसलिए मैं प्राश्चित करता हूं और बटन रसल ने कहा कि हे परमात्मा यदि कोई परमात्मा हो मेरी आत्मा को क्षमा कर देना यदि मेरी कोई आत्मा हो पादरी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो तो रसल ने कहा बिना सोचे मैं कुछ भी नहीं कर सकता मुझे पता नहीं परमात्मा है या नहीं मुझे पता नहीं कि आत्मा है या नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मैं यदि की भाषा में बोल सकता हूं यदि परमात्मा हो तो क्षमा कर दे इस बटन रसल को यदि बटन रसल हो आदमी मृत्यु के प्रति भी रिएक्शन नहीं कर रहा है यह आदमी मृत्यु के प्रति भी रिस्पॉन्स कर रहा है यह आदमी मृत्यु के क्षण में घबरा नहीं गया एक मित्र है, बड़े पुराने विचारक हैं बड़े पंडित हैं कृष्णमूर्ति को निरंतर सुनते हैं तो मुझसे एक दफा उन्होंने कहा कि अब तो मेरे मन से वो सब हट गया राम ओम मंत्र सब हट गए मैंने कहा पक्के हट गए उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल हट गए अब तो मेरे मन में कोई जगह नहीं रही ना मैं भजन करता ना मैं भगवान का नाम लेता क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है उसका कोई भजन नहीं मैं कृष्णमूर्ति को सुनता हूं मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई मैंने कहा आ गई तो बड़ा अच्छा है लेकिन आप इतने जोर से कह रहे हैं कि बिल्कुल समझ में आ गई है कि थोड़ा भीतर कहीं ना कहीं संदेह होना चाहिए फिर भी मैंने कहा कि अच्छा है आ गई तो। दो ही मैंने बात उनको हृदय का दौरा हुआ तो उनके लड़के ने मुझे खबर भेजी कि वो बहुत घबरा रहे हैं आप आई है। मैं गया वो आंख बंद किए हैं और राम राम राम राम राम, राम कहे चले जा रहे तो मैंने उन्हें हिलाया मैंने कहा क्या कर रहे हो उन्होंने आंख खोली उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं भी थोड़े सोचा लेकिन जैसे ही लगा कि मौत करीब है मैंने कहा जाने दो कृष्णमूर्ति को मौत करीब है फिर तो मेरे बस में ना रहा फिर तो मेरे मुंह से निकलने ही लगा अब ये मैं कह नहीं रहा हूं ये हो रहा है ये मैंने नहीं रहा हूं यह सिर्फ हो रहा है एक घबराहट में राम राम निकल रहा है अब ये रिएक्शन है अब यह आदमी भगवान को मानने वाला है लेकिन रिएक्शन कर रहा है और बटन रसल भगवान को मानने वाला नहीं है लेकिन रिस्पॉन्स कर रहा है और मैं मानता हूं बटन रसल किसी दिन भगवान को पा सकता है यह आदमी भगवान को किसी दिन नहीं पा सकता क्योंकि जो व्यक्ति सचेतन व्यवहार कर रहा है जीवन के प्रति वह आदमी आत्मवान होने का सबूत दे रहा है बटन रसल का यह वक्तव्य की यदि कोई आत्मा हो तो हे परमात्मा यदि कोई परमात्मा हो तो माफ कर देना बड़ा सचेतन वक्तव्य बड़ा आत्मवान वक्तव्य है आत्मा के संबंध में भी यदि लगाने वाला व्यक्ति मरते क्षण में परमात्मा के संबंध में भी मरते क्षण में यदि लगाने वाला व्यक्ति अपने आत्मवान होने की पूरी सूचना दे रहा है भयभीत नहीं है मृत्यु से घबरा नहीं गया है जो उसकी चेतना कह रही है उसके साथ पूरा पूरा खड़ा प्रति संवेदना है यह प्रति उत्तर है लेकिन यह सचेतन है यांत्रिक प्रति उत्तर सचेतन नहीं जड़ है इतना फर्क अगर स्मरण रहे तो रिएक्शन से बचना रिस्पॉन्स की ओर बढ़ना प्रतिक्रिया से बचना प्रत्युत्तर की तरफ बढ़ना और जिस दिन जीवन सचेतन प्रत्युत्तर बन जाता है उसी दिन जीवन में आत्मवानता पैदा होती है और ऐसा आत्मवान व्यक्ति ही परमात्मा को किसी दिन पाने में समर्थ हो पाता है जैसे कल